मुस्कुराते नमस्कार नेपाल के बाद अब दिल्ली ले चलते हैं आपको और दिल्ली से आए हुए हैं हमारे पंकज सिंह जी उनसे बातें करते हैं तो पंकज सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को ओम शान्ती। ओम शान्ती, ओम शांति, शांति, शांति। मेरा नाम पंकज सिंह है और मैं सेंट्रल जीएसटी न्यू दिल्ली में कार्यरत हूँ जी जी जी। आप जानते हैं कि हमारे कार्य में जान जो कि डालना पड़ता <laughs> की तो जाने अनजाने में काफी स्ट्रेस हो जाते हैं जी तो अपनी व्यस्तता में से मैंने ये तीन चार दिन निकाले और की यहाँ आकर मैं अपने आप को रिजोनरेट कर सकू और फिर से अपने आप को अपने देश की सेवा के लिए तैयार कर सकूं। सकू तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो बेसिक काम है वो शरीर से हटके आत्मा की वो जागृत करने का है सभी बहन भाई बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ रह रहे हैं। और सात्विकता को बनाए रखते हैं, शांति को प्राथमिकता देते है ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और पहली बार एक जैसे कहते हैं आत्म आत्मिक शांति का अनुभव हुआ तो मैं चाहता हूं कि मैं इस शांति को अपने साथ दिल्ली लेके जाऊं और अपने कार्य क्षेत्र में भी इसको बांटू जी जी, जी जी जी इसको एक अपना फॉर्मूला बना लूं जीवन बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद चलिए पंकज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा अच्छा लग रहा है पंकज जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि जो आप व्यस्तता में जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में और देखते हैं कि क्रिटिकल कंडीशंस भी आ जाते हैं तो ऐसे में आप अपने आप को संबल बनाने के लिए जो शक्ति की ज़रूरत है आत्मा की वो आपको यहाँ से मिल गया है तो मुझे लगता है कि आपका आना सार्थक हो गया और आने वाला समय जो है आपके लिए एक नया जो है क्या कह सकते हैं एक सुंदर अनुभव कर सकते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से आप हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत बहुत साधुवाद आपको और मैं चाहूंगा कि कहीं भी कुछ ऐसे मानसिक रूप से आपको कुछ होता है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा हमें और हम कोशिश करेंगे कि हम अपना अनुभव आपके साथ साझा करें और उस अनुभव को लेकर आप अपने मन को पंख दें और उड़े ओम <laughs> शांति पंकज जी थैंक यू सो मच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 मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए यूपी बिहार से हमारे साथ विद्या कुमारी जुड़ी हुई हैं उनसे बात करते हैं विद्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम शांती, ओम शांति शांति। में सभी का स्वागत है जी। सभी का यही मेरे से आशा है सभी स्वस्थ मस्त और खुशहाल रहें। जी। है माउंट आबू मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन इससे पहले मेरे को ज्ञान मिला है पटना में ही बिहार की राजधानी है वहाँ हमको ज्ञान मिला बाबा के बारे में शादीन का कोर्स की ऑनलाइन तो सेंटर तो जाने से होता क्या है कि मन में चल रहा सवाल वो सभी क्लियर होता है हुँ, हुँ. जो भी डाउट होता है बाहरी जो लौकिक दुनिया का टेंशन वो सभी से हमको दो मिनट के लिए ही राहत मिलती है जी जी, जी. तो वहाँ से होता क्या है हम लोग को तो इस उम्र में उतना टेंशन नहीं है फिर hmm. भी कुछ कुछ बातों का भी टेंशन होता है हर उम्र को hmm. किसी को पढ़ाई का किसी को सर्विस का हर टाइप्स के अलग अलग टेंशन होता है तो बाबा से जब वो मुलाकात हुई तो वहाँ से पता चलता है कि जो लौकिक दुनिया है वहाँ ही टेंशन का दुनिया भरा हुआ है यहाँ टेंशन फ्री यहाँ है, <laughs> है। ये एक दुनिया है, जी, जी, जी। ही दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को मधुबन आने का मकसद पर्पस था ये सिविल में ग्लोबल सिविल में आई थी मैं हुँ, हुँ। और यहाँ से हम लोग बहुत ग्रुप में आई हूँ यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही शांति बेहद की शांति मिलती है जी जी ठीक चलिए विद्या जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया यहाँ आकर आपको बेहद की शांति मिल रही है और पहली बार यहाँ आकर जो है आश्चर्यचकित भी है और खुशियाँ भी हैं आपके साथ में तो बिल्कुल बिल्कुल पुरानी दुनिया सब बाकी की दुनिया भूल गया है एक ऐसा लग रहा है कि आप एक नई दुनिया में विचरण कर रहे हैं तो जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आ, क्या देना चाहेंगे रेडोलिसनर्स के लिए अपने लाइफ में मानिए भगवान को सब मानते हैं लेकिन एक बार बाबा के घर जरूर आकर के देखिए क्योंकि यहाँ आने से जो है अनुभूति मिलती है जो शांति वहाँ नहीं है नीचे के कल्चर में नहीं है और भी हम जहाँ रहते हैं पॉपुलेशन में रहते हैं घरियाबादी में रहते हैं शुक्रिया शुक। को यही मैंने श्री निवेदन है कि आप सभी भी आइए मान बाबू बाबा के घर जी जी जी यहाँ पे सुख शांति समृद्धि हर चीज मिलेगा आपको कुछ भी, भी बिजनेस में अगर लॉस चल रहा है चाहे नाना प्रकार की परेशानी है वो सभी यहाँ से दूर होते हैं जी जी बहुत बहुत धन्यवाद okay. शुक्रिया ओम शांति थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कराते रहो